देवी भागवत दसवा स्कंध वैवस्वत सावरणी दक्ष सावरणी निर्वसावरण आदि मनुओं का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं नारायद सप्तम मनु महाभाग वैवस्वत प्रसिद्ध है अपार आनंद से संपन्न इन मनों को श्राद्ध देव भी कहा जाता है सभी नरेश इनका आदर करते थे परम पूज्या भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था आठवें मनु भूमंडल पर सावर्णी नाम से विख्यात है वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए थे संपूर्ण राजाओं से उन्हें सम्मान प्राप्त था वे अपार पराक्रमी विद्वान और भगवती जगदम्बा के परम उपासक थे ये सावर्णी मनु पूर्व जन्म में सुरथ राजा थे इस प्रसंग में सूरथ की कथा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ने सुरथ सुमेधा संवाद मधु कैटभ वध महिषास तथा शुम्भ निशुम्भ वध की कथाएं सुनाई और अंत में कहा कि यही सुरथ राजा इस जन्म में सावर्णी मनु हुए थे भगवान नारायण कहते हैं नारद अवशेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति सुनो वह वसवत मनु के छह पुत्र थे करुष नाभाग दिष्ट सरजाति और त्रिशंकु सभी महान पराक्रमी और निर्मल बुद्धि वाले थे ये छहो पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे इन्होंने भोजन त्याग दिया अपने स्वास्थ्य पर पूरा नियंत्रण रखा सभी अलग अलग देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर भांति भांति के उपचारों से आदर पूर्वक पूजा करते थे इसके बाद उन समस्त महाबली पुत्रों ने अतिशय कठिन तपस्या आरंभ कर दी पहले तो वे कुछ जी पत्ते खा देते थे बाद में वायु जल धूम्र और किरण के आहार पर क्रमशः रहकर ये कठोर तप करने लगे यो परम आदर के साथ सदा भगवती की आराधना में तत्पर रहने वाले उन महान भावों को तप के फलस्वरूप संपूर्ण मोह का नाश करने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई वे मनुपुत्र एकमात्र देवी के ही चरण चिंतन में लगे थे पवित्र बुद्धि के प्रभाव से उन्हें अखिल जगत का अपने आत्मा में ही साक्षात्कार होने लगा इनकी बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई इस प्रकार वे लगातार बारह वर्षों तक भगवती जगदीश्वरी की तपस्या करते रहे तत्पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न देवेश्वरी उनके सामने प्रकट हुई उन पुण्यात्मा छह राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए तब वे भक्ति विनम्र होकर सकाम भाव से भगवती की स्तुति करने लगे राजकुमारों ने कहा महेश्वरी आप सबकी स्वामिनी एवं करुणा की परम आश्रय हैं। आपकी जय हो देवी बीज से आराधना करने पर आप बहुत शीघ्र प्रसन्न बीज बीज प्रतिपादिता आपका नाम ही है रूपी विग्रह से शोभा पाने वाली देवी आप क्लिम इस बीज मंत्र की उपासना से अपार प्रीति प्रदान करती हैं। महावाए आप कामेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाली तथा परम प्रभु को संतुष्ट करने में परम निपुण है आपकी आराधना से विपुल हर्ष एवं महान साम्राज्य प्राप्त हो जाते हैं भोगवर्धनी ब्रह्मा विष्णु और शंकर आपके ही रूप हैं। इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रों के स्तुति करने पर भगवती प्रसन्न होकर उनके प्रति कल्याण में वचन बोली